ज्योति के पायल बजे जाको प्रभात सब्त पंशी मुक्त हो स्वर पंख उकसाने लगे प्राण में नव चेतना के गान लहराने लगे स्वप्न के चिरसत्य की बजने लगी सहनाइया प्यार के विश्वास पंथी लो निलय आने लगे खोलती पांखें कली सुधी की मदिर अभिजात ज्योति के पायल बजे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 ज्वार की फैनिल तरंगों पर जलधि मुस्का रहा बांसुरी पर दूर मांझी नव प्रभाती गा रहा वह अकेली झील नीली ले रही अंगड़ाइया देव दारू प्रमत्त जिसको चूमने सा जा रहा लहर पर बिछले की जिसके मसरन चिकने पात ज्योति के पायल बजे जागो प्रभात जो जागे उन्होंने भीतर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 वहां आंख और कान एक हो जाते वहां आंख सुनती कान देखते हैं वहां अपूर्व तिलिस्म घटित होता है वहां प्रकाश भी है लेकिन प्रकाश मुर्दा नहीं है नाचता हुआ है प्रकाश के हाथों में बांसुरी है प्रकाश बज रहा है प्रकाश छंदबद्ध इस छंदबद्धता की प्रतीति को ही शब्द कहा है नाद कहा है ओंकार कहा है शब्द और ज्योतिर्मे संगीत और आभा से परिपूर्ण प्रदीप्त अभी तो तुम्हें कल्पना ही करनी पड़ेगी तुम्हें ऐसा कोई अनुभव नहीं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 उससे भीतर की याद भी कैसे आए असंभव है जिसने भीतर कुछ अनुभव ना किया हो उसे भीतर जाने का सवाल भी नहीं उठता वह तो बाहरी बाहर ही तो बाहर घूमता है वह तो बाहर ही बाहर प्रतीक्षा करता है व्यर्थ ही प्रतीक्षा में रात भर खोला था जो एक द्वार कलिका का एक द्वार मेरा था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 जब घटी हो उजाला और जब तक तुम्हारे भीतर साधक का ही जन्म नहीं हुआ है तो सिद्ध होने की तो बात बहुत दूर तो तुम्हारे भीतर उजाले की बात तो बहुत दूर किसी उजाले से भरे आदमी से संग साथ जोड़ लो किसी उजाले से भरे आदमी के साथ बावर पाड़ लो विवाह रचा लो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 इसमें डुबकी मारो सबद बिंदोरे अवधू सबद बिंदो थान मान सब धंधा और बाकी सब बकवास छोड़ो प्रतिष्ठा मान सम्मान क्योंकि तुम अगर प्रतिष्ठा चाहोगे तो तुम्हें लोगों की अपेक्षाएं पूरी करनी पड़ेगी तुम अगर सम्मान चाहोगे तो यह मुफ्त नहीं मिलता यह पारस्परिक समझौता है व्यवसाय है अगर किसी को सम्मान चाहिए तो उसे ध्यान रखना पड़ेगा कि सम्मान देने वाले की अपेक्षा क्या है सुरति गहो संशय जिनी लागो पूंजी हान न होई सुरति गहो संशय जिनी लागो पूंजी हान न होई एक तत्सु एता निपजे टार्या टरे न सोई इतना धन मिल जाएगा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 परम पूंजी जिसकी कभी कोई हानि नहीं होती एक तत्सु सुन निपचे और तब उस एक से तुम्हारा मिलन हो गया जिससे ऐसी संपदा पैदा होती ऐसी रसधार बहती टारिया ट सोई जिसे तुम बांटते रहो बांटते रहो बांट ना पाओ जिसे चुकाने का कोई उपाय नहीं